खेती सारा बताते ये जो चर्चा है, चर्चा है ये पारंपरिक खेती और उनके फेल होने की कारणों पे चर्चा होगी श्री सुभाष पालेकर जी इस पर चर्चा करेंगे अभी आने वाले हैं बहुत देरी से हमने शुरुआत की थी मौसम भी सुहाना नहीं था गर्मी ज्यादा थी और शाम को पांच बजे रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ की परिस्थिति ऐसी बन गई है कि पास के बाद संभव नहीं था तो इसके लिए मर्यादा आ रही है विषय रखने के लिए समय की मर्यादा जैसे मैंने कहा कि विषय बहुत विशाल है तो जहां तक तो संभव है हम कोशिश करेंगे कि विषय के साथ न्याय प्रदान तो करें कल हमने देखा था हरित क्रांति कैसे एक षड्यंत्र है विश्वव्यापी भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करने वाला और प्राकृतिक स्त्रोपों का दोहन करने वाला उसी तरह जैविक खेती भी एक खतरनाक षड्यंत्र है जो पूरी दुनिया पर थोपा गया है मैं दोबारा एक बात दोहराना चाहूंगा कि जैविक खेती स्वदेशी तंत्र नहीं है विदेशी तंत्र मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि लोग भ्रमित हुए हैं स्वदेशी का प्रचार करने वाले स्वदेशी के नाम पर विदेशी तकनीक का प्रचार कर रहे हैं जैविक खेती के माध्यम से ये गलत है उनको मालूम नहीं कि स्वदेशी है विदेशी क्या है क्या भय अज्ञान वर्ष हो रहा है लेकिन जैसे मैंने कहा कि अज्ञान को खुद का अस्तित्व नहीं होता जब ज्ञान को भगाया जाता है तो अज्ञान प्रकट होता है भारत ज्ञान का महासागर है दुनिया में जितने भी प्रज्ञावान लोग हैं बुद्धिमान लोग हैं जो दुनिया को दिशा देते हैं उन सब का प्रेरणा स्रोत है भारतीय दर्शन और भारतीय योग पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है दो बातों के लिए भारत का शुद्ध आध्यात्म दर्शन और भारतीय लेकिन वही आध्यात्म प्रदूषित हो रहा है प्रदूषित किया जा रहा है गलत धारणाएं उसमें लाई जा रही हैं, जिससे दुनिया को गलत संदेश पहुंच रहा है हमारा दायित्व तो बनता है कि भारतीय आध्यात्म में दर्शन में जो भी गलत धारणा हैं उनको बाहर निकालना होगा उसका शुद्धिकरण करना होगा साथ में भारतीय योगा एक जीवन पद्धति थी केवल विचार नहीं था केवल आचार नहीं था केवल तंत्र नहीं था प्राकृतिक जीवन पद्धति से योगा को जोड़ा गया था आज हम क्या देख रहे हैं सुबह योगा करते हैं, दोपहर को क्या खाते हैं जड़ खाते है खाते पानी के साथ जड़ लेते हैं। बीमारियां प्रकट होती हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है मत्ता भ्रष्ट होती है योगा का क्या, क्या बगैर जड़ मुक्त खाद्य योगा संभव ही नहीं संभव नहीं योगा के साथ जड़ मुक्त खाद्य दे देने वाला प्रदूषण मुक्त पानी देने वाली विशुद्ध प्राकृतिक जीवन शैली को जोड़ना ही होगा अन्यथा कोई प्रभाव नहीं होगा दवाई लेनी पड़ेगी आपको सुबह योगा करेंगे शाम को दवाई लोगे चाहे एलोपैथी लोगे या आयुर्वेदिक लोगे ले लेना ही पड़ेगा इसलिए भारतीय दर्शन का शुद्धिकरण और योगा को प्राकृतिक जीवन पद्धति से जोड़ना दो बातों की बहुत आवश्यकता है और उसी के दृष्टि से हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना कल मैंने कहा था कि जंगल का वो विशाल कायर इमली का, का पेड़ आम का पेड़ जामुन का पेड़ अनगिनत फलों से लदा हुआ बिना मानवीय सहायता बिना मानवीय अस्तित्व खड़ा है तो संदेश दे रहा है आपको दुनिया के प्रध्यावान लोग विद्वान लोगों को संदेश दे रहा है कि ईश्वर से समानता व्यवस्था जो आप खड़ा करने रहे हो खुद की ईश्वर के साथ बगावत कर रहे हो उसके जो वो पेड़ जवाब है कि आपकी कोई भी आवश्यकता नहीं है बगैर मानवीय सहायता अनगिलत फलों से लदा हुआ पेड़ ये संदेश पर्याप्त तो नहीं है वो संदेश दे रहा है कि ईश्वर की खुद की व्यवस्था है पेड़ पौधे बढ़ाने की अनगिनत फल देने की जो प्रकृति में खड़ी है स्थित है तो उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो भगवान की व्यवस्था स्वीकार नहीं कर रहे हो खुद की व्यवस्था ला रहे हो चाहे रासायनिक कृषि के माध्यम से हो जैविक खेती के माध्यम से हो वैदिक खेती के माध्यम से हो या यौगिक खेती के माध्यम से तो बगावत है तो फिर आप आध्यात्मिक कैसे जो तो ईश्वर को स्वीकारता नहीं उसकी व्यवस्था को स्वीकारता नहीं वह आध्यात्मिक कैसे हो सकता है केवल पाखंडी हो सकता है नास्तिक हो सकता है पुनर्विचार की आवश्यकता सायनिक कुर्सी का अस्तित्व तो नहीं है प्रकृति में अब क्यों ताप देना है उसके बारे में भी चर्चा कल हमने की रही जैविक खेती की बात। मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पढ़ रहा हूं आपके मन में अभी भी सवाल है कि जैविक खेती का प्रचार क्यों नहीं करना है उसके खिलाफ मैं क्यों बोल रहा हूं अगर आप स्वदेशी में रुचि रखते हैं तो यह सवाल मन में आना ही नहीं चाहिए सच्चे स्वदेशी भक्त हो तो क्या जाचा आपने एक तकनीक आपने स्वीकार किया बगैर जाते स्वीकार किया स्वदेशी आए विदेशी साथियों दुख की बात है पीड़ा की बात है कि जिन लोगों के तरफ हम देख रहे थे कि ये गुमराह नहीं करेंगे समाज को गुमराह कर रहे हैं जैविक खेती का प्रचार करके वैदिक खेती का प्रचार करके यौगिक खेती का प्रचार करके जैविक खेती का तंत्र हिंदुस्तान में विकसित नहीं हुआ यूरोप में विकसित हुआ जैविक खेती में तीन तंत्र है एक है कंपोस्ट खाद दूसरा है हर्मी कंपोस्ट जिसको आप केचो का खाद कहते हो और तीसरा है डायमे डायनेमिक डायनेस जैव गति विज्ञान जिसको कहते हैं सिंका खाद मैं इसका विस्तार भी करना चाहूंगा क्योंकि बहुत आवश्यक होगा कंपोस्ट टेक्नोलॉजी का विकास ब्रिटेन में हुआ तब भारत गुलामी में था ब्रिटिशों के अधीन था और ब्रिटिश पंतप्रधान को लगा कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी कंपोस्ट खाद की टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से जो उन्होंने नाम दिया था ऑर्गेनिक फार्मिंग ब्रिटिशों ने नाम दिया है जो हिंदुस्तान के किसानों को बताया जाए पढ़ाया जाए तो तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान ने इंग्लैंड के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट हार्वर्ड को बुलाया कि कहा कि भाई ये हमारा जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी है जैविक खेती की ऑर्गेनिक फार्मिंग की यह हिंदुस्तानी किसानों को बताइए आदेश मिलते ही डॉक्टर अल्बर्ट हॉर्वर्ड हिंदुस्तान में आए पूरे देश में घूमे भारतीय प्राचीन खुशी का अभ्यास किया इंदौर के महारानी ने उनको तीन सौ एकड़ भूमि दी इंदौर में प्रयोग करने के लिए और पूरा अभ्यास करने के बाद एक रिपोर्ट लिखी और वो ब्रिटिश पंतप्रधान को भेज दी क्या लिखा है उस रिपोर्ट में आज भी गैजेट में देख सकते हो राजपत्र में वो रिपोर्ट देख सकते हो वो तो रिपोर्ट कहती है कि माननीय पंतप्रधान ब्रिटिश सरकार अल्बर्ट हार्वर्ड ब्रिटिश सरकार को कह रहा है कि आपने मुझे हिंदुस्तान में भेजा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती की यूरोपियन टेक्नोलॉजी विदेशी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है किसानों को बताने के लिए भारतीय किसानों को लेकिन जब मैं भारत में घूमा यहां की प्राचीन विधा का अभ्यास किया खुशी के और अंत में इस निष्कृष पर आया यूरोपियन टेक्नोलॉजी जैविक खेती की कंपोस्ट टेक्नोलॉजी भारतीय किसानों को बताने की आवश्यकता नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय कृषि विधा इतनी सुंदर है इतनी बढ़िया है कि भारतीय कृषि किसको बढ़ाने की आवश्यकता है यूरोपियन किसानों को एक विदेशी वैज्ञानिक बोल रहा है, एक है? और हमारे वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं यूरोपियन टेक्नोलॉजी अच्छी स्वधि से भी रुचि रखने वाले उसका प्रचार कर रहे हैं आ, कितने पीड़ा की बात है कितने दुख की बात है कितनी पीड़ा की बात है साथियों कंपोस्ट आपको बताया जाता है दस फीट लंबा छ फीट चौड़ा तीन फीट गहरा क्या खोदिए खड्डा खोदिए है ना किसानों को गाड़ने के लिए उसमें वो काड़ी कोटा का अस्तर डालिए गोबर के घोल डालिए उसके ऊपर मिट्टी डालिए और काड़ी कोटा और मिट्टी चढ़ते चढ़ते दो फीट ऊपर आने दीजिए उसको मिट्टी से लिप दीजिए छह महीने बाद नीचे जाएगा दोबारा निकालिए दोबारा भरिए अंत में आपके हाथ में एक पाउडर आ जाएगी काली काली पाउडर मिट्टी की वो बोलते हैं खाद कंपोस्ट खाते पहली बात यह तंत्र ईश्वर के व्यवस्था के साथ बगावत है चैलेंज है ईश्वर को दे रहे स्वदेशी का नाम पर विदिशी तंत्र का प्रचार करने वाले क्या चैलेंज दे रहे हैं ईश्वर की व्यवस्था क्या है प्रकृति का एक नियम है कायदा है कानून है अस्त्य अपरिग्रह अनावश्यक संग्रह नहीं जितनी आवश्यकता है उतनी निर्मित आवश्यकता से ज्यादा नहीं उसका ही उपयोग उतना ही उपभोग नहीं उपयोग उपभोग नहीं प्रकृति में उपभोग नहीं होता प्रकृति में उपयोग होता है योग होता है योग योग जोड़ा जाता है उपयोग उपभोग नहीं आवश्यकता से अधिक भगवान महावीर जैन ने कहा था अस्त्य परिग्रह जितना आप दोनों के लिए परिवार के लिए चाहिए उतना ही संग्रह करिए इससे ज्यादा संग्रह मत करिए लेकिन महावीर जैन के शिष्य क्या कर रहे हैं कितनी संपत्ति जुटा रहे हैं माप नहीं सकते जैन हो सकते हैं गौतम बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्ति मत बनाइए मेरे मंदिर मत बनाइए मैं खिलाफ हूं आज सबसे दुनिया में ज्यादा मंदिर है तो क्या कह भगवान बुद्ध के श्री कृष्ण ने कहा था कर्म करते जाइए फलाशा मान रहे हो फलाशा के पीछे लगे हो 30 टन गन्ना मिल रहा है मुझे 40 टन चाहिए मुझे 50 टन चाहिए काय के पीछे दौड़ रहे हो फलाशा के पीछे शाम को कृष्ण जी के मंदिर में जाते हो हमारे भगवान को हम ही बर्बाद कर रहे हैं संदेश पढ़ना नहीं आता मिट्टी में ऐसे जीवाणु होते हैं सूक्ष्म जीवाणु जिनका जड़ों के साथ मां बेटे का रिश्ता होता है जड़ अगर बेटा है बच्चा है तो जीवाणु मां होती है दूध पिलाने वाली जड़ों को जितना ग्राम खाद्य तत्व तो चाहिए न्यूटन चाहिए उतना ही काड़ी कूटा विघटित होगा विघटित करने वाले उतनी ही जीवाणु क्रियाशील रहेगी प्रकृति की अवस्था है जड़ों को जितना ग्राम खाद्य तत्व तो चाहिए उतने खाद्य तत्व जितने ग्राम काड़ी कुटा में बंदिश्त है काष्ट पदार्थों में बंदिश्त है फसलों के अवशेषों में बंधिश्त है उतना ही ग्रह काष्ट विघटित होगा का इससे ज्यादा नहीं अरे उतने ही खाद्य तत्व जड़ों को मिल जाएंगे आवश्यकता से दिखा सीधा वही के वही अरे पकाने वाला काम जुआणु करते हैं अजीवानों जड़ों को पहुंचा देते जीवाणु मां है सभी सगी माँ जीवाणु की संख्या बढ़ाने के लिए जड़ों की लंबाई बढ़ाने के लिए पौधों की रुद्धि के लिए जिन जिन संजीवक हार्मोन्स की आवश्यकता होती है जितने आम्लों की आवश्यकता होती है जैसे जैविक आम्ला है ह्यूमिक एसिड्स है वो सीधा विघटन क्रिया से निर्माण होता है वही जड़ के पास तुरंत जीवाणों को मिल जाते हैं जड़ों को मिल जाते हैं यह व्यवस्था ईश्वर की जड़ के पास विघटन जड़ के पास खाद्य तत्व की निर्मित जड़ के पास उसकी उपलब्धि जड़ के बाहर नहीं जड़ के बाहर नहीं ये किसकी व्यवस्था है ईश्वर की व्यवस्था और आपकी व्यवस्था क्या है वो खड्डा जड़ के पास है कंपोस्ट का है जड़ के बाहर कहीं तुम्हें कारखाने में कंपोस्ट तैयार कर रहे हो इसका मतलब है ईश्वर की व्यवस्था को नकार रहे हो नकार रहे हो आध्यात्मिक हो हिम्मत सिद्ध करने की गलत दिशा में आध्यात्म जा रहा है का गलत दिशा में ख्याल साथियों जब कंपोस्ट टेक्नोलॉजी भारत में आई उसके परिणाम नहीं मिले फिर पुनः सोच चालू हो गई और फिर संकट बीच रासायनिक खाद कीटनाशक दवाएं बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी कारखाने थे उनकी जो संगठन था विश्वव्यापी महाव्यवस्था उन्होंने पुनः विचार चालू कर दिया यूरोप अमेरिका में बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ केमिकल no हमें अभी रासायनिक नहीं चाहिए जैविला खाद्य नहीं चाहिए वही केमिकल के भी हमको रसायन मुक्त खाद्य चाहिए क्वीन पीस मूवमेंट वर्ल्ड वांच इंस्टीट्यूट जैसे महासंस्थाएं काम में लग गई परिणाम स्वरूप जन आंदोलन का प्रभाव दबाव पड़ा इंट्रोड इंडस्ट्री पर उस महासत्ता पर शोषणकारी महाव्यवस्था पर दबाव से उन्होंने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे देश में भेजी जिसको आप जैविक खेती करते हो और उसका टेक्निक है वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं आप केचो का खाद ये केचो का खाद वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी हिंदुस्तानी नहीं है स्वदेशी नहीं है शत प्रतिशत विदेशी टेक्नोलॉजी शत प्रतिशत जो प्रचार करे सिद्ध करे स्वदेशी है सिद्ध करे इसके पीछे एक इतिहास है यूरोप अमेरिका के वैज्ञानिक चिंतामक चिंता, चिंता ग्रस्त हो गए एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी उसका हल नहीं मिल रहा था वो क्या समस्या थी धान के पुआल में गेहूं के भूसे में गन्ने के पत्तों में उनको जहरीले पदार्थ मालूम पड़े जैसे कैडमियम है आर्सिनिक है पारा है मर्क्यूरी शीशा है लेड खतरनाक जड़ पदार्थ है जहरील दुनिया के सबसे ज्यादा जहरील जड़ पदार्थी महासैनिक मध्य रिलेड है और धान के पुआल में उसके अवशेष मिले गंदे के पत्तों में मिले सब्जियों के अवशेषों में मिले हम जो खाते उसमें मिले तो चिंता चालू हो गई कि ये कहां से आ गए और निरंतर खोजबिंद के बात मालूम पड़ा कि फसलों के अवशेषों में से यहां आ गए खाद्य पदार्थ फिर चिंता हो गई कि फसलों के अवशेषों में कहां से आ गए धान के पुआल में आ गए गेहूं के भूसे में आ गए गन्ने के ट्रस्ट में आ गए सब्जियों के अवशेषों में आ गए हमारे खाने में आ गए हमारे शरीर में घुस गए ये कहां से आ गए काफी खोजबीन के बाद मालूम पड़ा, ये तो रासायनिक खेत खास आ गए यूरिया से आ गए डीएपी से आ गए पोटेशियम सल्फेट से आ गए क्योंकि रासायनिक खादों में ये जड़पदार्थ होती है ये जय होती है बवाल खड़ा हुआ वैज्ञानिक जगत में दुनिया के ये क्या हो गया तो कितनी मात्रा में कैडमियम है गेहूं के भूसे में धान के पुआल में अथवा गन्ने के पत्तों में कितनी मात्रा में आशिक है कितनी मात्रा में पाराशीस है इसको ढूंढने के लिए कोई मापन चाहते थे मानव चाहते थे कि ऐसा जंतु चाहिए कि जो ढूंढ निकालेगा और 10 साल के खोजबीन के बाद उनको एक जंतु मिल गया यूरोपियन भूमि में जो जिसका गुंडा माता है। कि काश्तक तो उसको खिलाए तो उसमें से कैडमियम उठाएगा आसनिक उठाएगा पारा उठाएगा शीशा उठाएगा और उस जंतु का नाम एसोनो फिटिडा यह एसोनो फिटिडा बाद में आपको दिया गया क्या के लिए कंपोस्ट के लिए इसके पीछे षडेंद्र था ख्याल में रखिए षडेंद्र था आशूलो फिटरा की एक आदत है उसको जब भी आप धान का पॉआल खिलाओगे गेहूं का भूसा खिलाओगे अथवा गन्ने के पत्ते खिलाओगे या सब्जियों के अवशेष खिलाओगे या हमारे फसलों के अवशेष खिलाओगे तो उनमें से केवल कैडमेम उठाता है, आश्रिक उठाता है पारा उठाता है शीशा उठाता है जड़ उठाता है इसकी एक खासियत है और जब जन आंदोलन का दबाव पड़ा तो शोषणकारी महाव्यवस्था को अब लगा कि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में ऐसा टेक्नोलॉजी भेजना चाहिए ऑर्गेनिक फार्म के माध्यम से जैविक खेती के माध्यम से कि जो वहां जाएगा भूमि में ह्यूमस की निर्मित रोकेगा भूमि की उर्वा शक्ति खत्म करेगा किसानों की लोगों की प्रतिभा प्रतिरोध शक्ति खत्म करेगा साथ में पर्यावरण का विनाश भी करेगा भूमि का विनाश भी करेगा और जंतु के रूप में उनको उपाय मिल गया और फिर जैविक खेती के नाम से वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी के खाद टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में उन्होंने भेज दिया तो सवाल खड़ा होगा कि जो हम टेक्नोलॉजी भेज गए हिंदुस्तान में वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी जैविक खेती की वो तो किसको सौंपना है कौन हमारा प्रचार करेगा हिंदुस्तान में काफी छानबीन के तो मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे है अच्छे लोग है विद्वान है जो समाज के हित में काम करना चाहते हैं नवनिर्माण का काम करना चाहते हैं, किसानों में जाना चाहते हैं उपभोक्ताओं में जाना चाहते हैं उनको जागरूक करना चाहते हैं उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है बात अट गई है उन्होंने अपनी संस्थाएं स्थापन की लेकिन पैसा न होने से वो काम नहीं कर पा रहे फिर उन्होंने सोचा क्यों नाम इनको फंड दिया जाए फिर उन्होंने प्रस्ताव का नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज एनजीओ भारत के कि भाई आप नवनिर्माण करना चाहते हैं आपके पास पैसा नहीं है हम आपको पैसा देंगे फंड देंगे शर्त एक ही है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जैविक खेती का अत्याचार आपको करना होगा तो उनको लगा ये अच्छी बात है रासायनिक खेती का विकल्प अगर हिंदुस्तान में मिलता है क्यों ना अच्छा विकल्प ही चाहिए जांचा नहीं कि खतरनाक है उनको नहीं बताया गया कि पीछे क्या है उनको बताया कि रासायनिक खेती का एक अच्छा विकल्प हम दे आपको दे रहे हैं आप किसानों को बताइए जब देश के एनजीओ को लगा कि पैसा भी मिल रहा है नई टेक्नोलॉजी मिल रहे हैं जो अच्छी है तो क्यों ना प्रचार करें तो ये टेक्नोलॉजी वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी का प्रचार पहले हिंदुस्तान में एनजीओ ने चालू कर दिया बाद में सरकारी आई बाद में राज्य सरकार आई केंद्र सरकार आई बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आया साथियों ये ओ फिटिडा वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए जंतु हमारे देश में भेजा गया है एक खतरनाक राक्षस है खतरनाक राष्ट्र से कर ली क्या करता है हमारे भूमि की ऊर्जा शक्ति को खत्म करता है हमारी भूमि को बंजर बनाता है इतना ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है तापमान वृद्धि बढ़ाता है और वायुमंडल में बदलाव भी लाता है इतना ही नहीं आपके शरीर में जहर भी घोलता है और आपको कैंसर डायबिटीज से मुक्ति भी दिलाता है, मोक्ष प्राप्ति भी देता है ये कैसे होता है यह हम देखेंगे साथियों इसकी कर्तूत हम देखेंगे अब पहली बात जो जैविक खेती का प्रचार करते हैं वो दावा करते हैं कि यह केचुआ है। जो खाद बनाता है उसको क्या बोलते हैं आप केचुआ का खाद नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं केचुआ खाद इंग्लिश में नहीं चाहिए हिंदी में है। बोल के बोल आप ये ये रहे रहे हैं हैं कि केचुआ है झूठ जो दावा कर रहे हैं जैविक खेती का प्रचार करने वाले संगठन या संस्थाए या सरकारें किचुआ है ये झूठ बोल रहे गुमराह कर रहे वास्तव में कैचुआ नहीं है क्योंकि केचुआ का एक भी गुंदर्म उसमें नहीं है मूलभूत विज्ञान कहता है केचो के सोलह लक्षण होते हैं जिस जंतु में सोलह में से सोलह लक्षण है वही केचुआ है अब मैं आगाह करना चाहता हूं इस जंतु में एसोलोफिडा में केचुआ का एक भी गुंधर्म नहीं है तो उसको केचुआ कैसे कहोगे पहले तो आपको बंद करना पड़ेगा केचुआ कहना उसको अंग्रेजी में केचो को कहते हैं अर्थवम अर्थ माने माटी मिट्टी वम माने जंतु पहला लक्षण है जो जंतु मिट्टी को खाता है वही केचुआ है कई तो बार समझ में आई आएगी जो जंतु मिट्टी को खाता है वही केंचुआ है डिडा मिट्टी को नहीं खाता क्या खाता है गोबर खाता है कैसे केंचवा कर सकते हैं पहली बॉल में आपके विकेट गिरती है जैविक खेती के प्रचारकों के नहीं है केचवा नहीं है दूसरा लक्षण है केचवा उसे कहते हैं जो भूमि को अनंत कोटि छेद करता है अनंत को छेद करता है नीचे ऊपर नीचे ऊपर बारिश का पानी पूरा भूमि में संग्रहित करता है सुजलाम सुफलाम भूमि बनाता है अपने विस्तार के माध्यम से भूमि को बलवान बनाता है बनाता है वो खचुआ यह भूमि को छेद नहीं करता इस भूमि को छेद नहीं करता ऊपर के ऊपर काम करता है क्योंकि इसका नाम ही है सरफेस फिडर भूमि के सतह पर काम करने वाला जनता कैसे कर सकते आप एक केचुआ है क्या अधिकार है आपको केचुआ कहने का इसका लक्षण है हिमालय के चोटी पर शून्य अंशांश तापमान में राजस्थान के रेगिस्तान जैसलमेर में बावन अंशतांश तापमान में भूमि के अंदर हमारा केचुआ काम करता है इस ये राक्षस जंतु फर्मी कंपोस्ट बनाने वाला अट्ठावी के ऊपर तापमान बड़ा है बड़ा उसको मरना ही है उसको मरना ही है उसको मरना ही है एक भी लक्षण नहीं है एक भी लक्षण केचो का आयु होता है पंद्रह साल इसकी आयु कुछ दिन है कुछ मास है अगर उसको व्यवस्थित स्थिति मिलती है तो नहीं तो अल्पावश्य सोलह में से एक भी लक्षण नहीं दिमाग में से बात निकाल दीजिए किसों फिडरा के वो केचुआ नहीं खतरनाक जंतु है, खतरनाक जंतु है एक बात ख्याल में इसका इसको हमारे देश में दो बातों के लिए भेजा एक तो हमारी भूमि की ऊर्जा शक्ति खत्म करने के लिए ये को को, भेजा कंपोस्ट टेक्नोलॉजी को, को केचो का खाद की टेक्नोलॉजी को जैविक खेती को हमारे देश में हमारी भूमि की ऊर्जा शक्ति खत्म करने के लिए भेजा है षड्यंत्र के रूप में कैसे हम देखेंगे क्योंकि मेरा दायित्व तो बनेगा कि मैं इससे प्रमाण सिद्ध करू भूमि के बारे में जब चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भाई ये भूमि बहुत उर्वरा है इसका 20 लाख रुपए एकड़ है ना दाम और भूमि इतनी उर्वरा नहीं है इसका 10 लाख रुपए भूमि की उर्वा शक्ति पर भूमि के दाम रखे जाते हैं ना ये उर्वा शक्ति क्या है फर्टिलिटी साथियों किसी भी फसल की जड़े किसी भी फसल की जड़े या पेड़ पौधों की जड़े भूमि में से जिस खाद्य भंडार से खाद्य तत्व लेती है उसको ह्यूमस कहते हैं क्या कहते हैं ह्यूमस किसी भी पेड़ पौधे की जड़ें या फसल की जड़ें भूमि से जिस खाद्य भंडार से खाद्य तत्व तो उठाती हैं उसको ह्यूमस कहते हैं ह्यूमस माने उर्दा शक्ति ह्यूमस माने उर्दा शक्ति फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। इसका मतलब है जितना हमारे भूमि में ह्यूमस ज्यादा होगा उतनी हमारी भूमि कैसी होगी कैसी होगी उपजाऊ होगी, होगी इसका एक अन्वय है कि कृषि वैज्ञानिकों का दायित्व तो बनता है किसी भी सरकार का दायित्व तो बनता है किसानों को वो टेक्नोलॉजी दे जिसके माध्यम से निरंतर भूमि में ह्यूमस की निर्मित होती रहेगी। दुख की बात है पीड़ा की बात है आज तक ना तो केंद्र सरकार ने ऐसी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तानी किसानों को दी है ना किसी राज्य सरकार ने अब तक ऐसी टेक्नोलॉजी किसानों को दी है जिससे ह्यूमस की निर्मित होती है इन सरकारों ने अब तक वो टेक्नोलॉजी दी है जिससे ह्यूमस की विनाश होता है भूमि बंजर बनती है दुख की बात है पीड़ा की बात है किसानों के हित में बोलते हो टेक्नोलॉजी बर्बाद करने वाली देते हो पीड़ा की बात साथियों एक बात तय हुई जितना ह्यूमस भूमि में ज्यादा होगा उतनी भूमि होगा तो हमारा दायित्व क्या बनता है हमें निरंतर क्या करना होगा भूमि में ह्यूमस की निर्मित बढ़ा उूमस की निर्मित कैसे होती हैं लिखिए आप थोड़े लिखते जाइए हर एक के पास काफी है गांव के जो किसान है आपके पास काफी है भाईला के नहीं है, है? पेड़ है हाथ है लिखिए किसी भी पेड़ पौधों की जड़े किसी भी पेड़ पौधों की जड़ें भूमि में से जिस खाद्य भंडार से खाद्य तत्व तो उठाती है न्यूट्रिएंट उठाती है जिस खाद्य भंडार से खाद्य तत्व तो तो उठाती हैं। उस खाद्य भंडार को ह्यूमस कहते हैं उस खाद्य भंडार को ह्यूमस कहते हैं ह्यूमस को हम हिंदी में जीवन द्रव्य कहेंगे ह्यूमस को हम हिंदी में अपनी भाषा में जीवन द्रव्य कहेंगे जीवन द्रव्य। द्रव्यूमस अंग्रेजी शब्द है हमें अंग्रेजी को भगाना है तो क्या कहेंगे जीवन द्रव्य कहेंगे जीवन द्रव्य। भूमि में जितना ह्यूमस की मात्रा जीवन द्रव्य की मात्रा ज्यादा होगी भूमि में जीवन द्रव्य की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारी भूमि बलवान होगी उर्वा होगी अब यहां तक ठीक है सबको समझ आ गया ह्यूमस आवश्यकता है ये माल हो गया हाँ। अब लिखिए ह्यूमस की निर्मित जीवन, जीवन द्रव्य की निर्मित जीवन द्रव्य की निर्मित काष्ट पदार्थ के विघटन से होती है काष्ट पदार्थ काष्ठ पदार्थ के विघटन से होती है काष्ठ पदार्थ के विघटन से होती है काष्ठ पदार्थ क्या है लिखिए काष्ठ पदार्थ माने क्या क्योंकि ये कुछ वैज्ञानिक और आपको भ्रमित करेंगे काष्ट पदार्थ की उनकी परिभाषा गलत है काष्ठ पदार्थ माने क्या हजू का ह सजू सजू का मृत शरीर मरा हुआ शरीर ह सजू, सजू सजू सजीव ह सजू का मृत शरीर काष्ट पदार्थ होता है डेड बॉडीज ऑफ यवरी लिविंग बिंग स्कॉ स्टॉक हर सजी का मृत शरीर काष्ठ पदार्थ होता है देखिए फसलों के अवशेष फसलों के अवशेष भूमि में जड़ों के अवशेष भूमि के अंतर्गत जड़ों के अवशेष भूमि में जीवाणु कीटक और केचों के मृत अवशेष भूमि में सूक्ष्म जीवाणु केचुए कीटक इनके मृत अवशेष मरे हुए अवशेष मरे हुए पंचों के अवशेष पंक्षी पक्षी प्राणियों के मृत शरीर प्राणियों के मृत शरीर और मानव के मृत शरीर इन सबको काष्ठ कहते हैं और मानव के मृत शरीर इन सबको काष्ठ कहते हैं देखिए लिखिए मत देखिए जैसे एक पेड़ पौधा है पत्ते गिर गए कास्ट फूल गिर गए कास्ट आयु समाप्त तो हो गई पूरा पौधा गिर गया कास्ट उसकी जड़ें कास्ट मानव मृत हुआ मृत शरीर कष्ट जू जंतु कीटा कैचे उनके मृत शरीर कष्ट इसका मतलब है कि जितने भी मृत शरीर अवशेष सुखने के बाद गिरे नहीं सुखने के बाद भूमि के सतह पर विघटित होंगे उस विघटन से ह्यूमस की जीवन द्रव्य की होती है। अब बात एक मोड़ एक मोड़ पर चली गई है धान के कटाई के बाद उसके जो अवशेष है गेहूं के कटाई का बाद उसके जो अवशेष है गन्ने के कटाई के बाद उसके जो अवशेष है गाय को बैल को भैंस को खिलाने के बाद बचे हुए अवशेष है जितनी भी फसलें है दाने निकालने के बाद उनके सारे अवशेष अगर हम भूमि के सतह पर आच्छेदन के रूप में बिछाते हैं तो ह्यूमस की निर्मित है ना और अगर उसको जलाते हैं तो हिमस की नियमित होगी क्या नहीं होगी ये मालूम है मालूम है ना क्यों जलाते हो कौन महात्मा है यहां बैठा हुआ कि गन्ने के कटाई के बाद गिरे हुए पत्ते जलाता नहीं कौन महात्मा है हाथ उठाइए दस दस बड़ा लोग है बाकी क्यों नहीं था।, था और एक कृषि वैज्ञानिकों को को मालूम था कि अगर धान का पुआल धान के अवशेष गेहूं के अवशेष गन्ने के अवशेष फसलों के अवशेष भूमि के सतह पर बिछाया जाएगा तो ह्यूमस की निर्मित होगी गेहूं को सारे खाद्य तत्व तो, नाइट्रोजन फास्फेट पोटास अपने आप मिल जाएगा तो किसान यूरिया फास्फेट पोटास खरीदने के लिए शहर नहीं आएगा तो गांव का पैसा शहर के माध्यम से देश के बाहर नहीं जाएगा तो हिंदुस्तान बर्बाद नहीं होगा षड्यंत्र है इसके पीछे षड्यंत्र इसीलिए आपको बताया गया जलाओ जलाओ और आपके कान में मन में डर भरा दिया अगर इसको जलाओगे नहीं तो इनमें कीटों के अंडे होते हैं अगले साल ज्यादा कीटों खाएंगे आपकी फसल को चौपट करेंगे इसलिए जलाओ जलाओ मन में डर भर दिया झूठ बोल रहे हो आइए सामने आइए खुलिये माम किसानों को गुमराह कर रहे हो अगर आप सही है तो जंगल गए जंगल में निरंतर काष्ट गिरता है निरंतर पत्ते गिरते हैं काष्ट गिरता रहता है पूरा अच्छा होता है जंगल के पौधों पर कीटों का हमला क्यों नहीं वहां बीमारी क्यों नहीं इनको जवाब देना चाहिए इन लोगों ने कुछ को नहीं उनके पास कोई जवाब नहीं है केवल मूर्ख बनाया है अभी तक किसान जलाना नहीं है जलाना माँ पाप है, महापाप जब आप माचिस की चिंगारी काष्टकर लगाते हो उस समय अपने कपड़े को लगाते हो क्यों नहीं लगाते मालूम है क्या होता है आ? अपने कपड़े में लगाने से आपको मालूम है कि आपकी मृत्यु हो सकती है जलने से और कितने अनंत कोटि जीवाणों को मार रहे हो लेकिन शाम को मंदिर में जा रहे हो भगवान भगवान भगवान रे पाखंडी नास्तिक माला पहनता है भगवान को छलाता है खुद तो, तो आध्यात्मिक बोल रहे गलत है आध्यात्मिक की परिभाषा ही बदल दिया हमने साथियों जलाना नहीं जलाना नहीं लिखे अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु जब काष्ठ पदार्थ का विघटन करते हैं, अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु जब काष्ठ पदार्थ का विघटन करते हैं तो ह्यूमस की निर्मित होती है तब कई ह्यूमस की निर्मित होती हैं? और देशी गाय का गोबर देशी गाय का गोबर इन सूक्ष्म युवाणों का अद्भुत जोरन है जामन है क्या बोलते हैं आप जामन है इट इज द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड देशी कौडंग एक अद्भुत जामन है देखिए देशी गाय के एक ग्राम गोबर में देशी गाय के एक ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ उपयुक्त सूक्ष्म जीवाणु होते हैं 1 ग्राम ऑफ देशी कॉडर कंसिस्ट मिनिमम 3000 मिलियन बेनिफिशियल इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम कम से कम 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते इसका मतलब है देशी गाय का गोबर अद्भुत जामन है गाय का आप मुझे बताइए हमारे गाय बैल को खिलाने के बाद भैंस को खिलाने के बाद जो बचे हुए काष्ट के अवशेष धान के पुआल के गेहूं के भूसे के फसल के बचे हुए अवशेष और देशी गाय का सारा गोबर अगर भूमि में जाएगा तो क्या बनेगा ह्यूमस बनेगा विदेशी गाय का जाएगा न्यूमस नहीं बनेगा क्योंकि विदेशी गाय में वो गुंदर्म नहीं है विदेशी गाय के गोबर में वो गुंदर्म नहीं है मैंने जांच लिया है। जो 36 मुख्य नस्ल है देशी गाय की हिंदुस्तान में उनके गोबर गोमूत्र को मैंने प्रयोगशाला में परीक्षण किया बैलों के गोबर गोमूत्र का परीक्षण किया यह जैसी वलस्टीन के गोबर गोमूत्र का परीक्षण किया भेड़ बकरियों के गोबर गोमूत्र का परीक्षण किया अंत में मालूम पड़ा कि सबसे बड़ी है अगर कोई जामन है तो देशी गाय का गोबर है जैसी वलस्टीन के गोबर में वो क्षमता ही नहीं है क्षमता ही नहीं क्योंकि जैसी उलस्टीन गाय नहीं है वो कोई अलग खतरनाक प्राणी है मैं खुलेआम बोल रहा हूं जैसी उलस्टीन गाय नहीं है वो कोई अलग खतरनाक प्राणी है अनकृषि वैज्ञानिकों को जाहिर आह्वान है चैलेंज है खुला कि सिद्ध करे जैसी उलस्टीन गाय है सिद्ध करे खुला चैलेंज मूर्ख बना रहे हो किसानों को साथियों उनको मालूम था कि देशी गाय का गोबर अगर भूमि में जाएगा तो भूमि में ह्यूमस की निर्मित होगी भूमि बलवान होगी देशी गाय का दूध अगर बच्चों के भारत के लोगों के पेट में जाएगा तो लोग बलवान हो और तो फिर किसान यूरिया फॉस्फ्रेट पोटिया लेने के लिए बाजार में नहीं आएगा भारतीय लोग दवा लेने के लिए बाजार में नहीं आएंगे इसलिए उन्होंने एक षडयंत्र के रूप में ये विदेशी गाय यहां लाई जो गाय नहीं है और हमारे देश की गाय को खत्म करने का प्रयास किया ये जैसी उलटीन भारत में भेजना एक हरित क्रांति का साथ ही खतरनाक षड्यंत्र था ये ख्याल में रखिए खतरनाक षड्यंत्र था विदेश में से भारत में जो कुछ आया चाहे दर्शन हो तकनीक हो या जीवन शैली हो भारत को खत्म करने के लिए आई है ख्याल में रखिए एक बात आपको समझ में आ गया कि कोई भी काष्ट है जितना भी हमें उपलब्ध होगा गन्ना कटाई के बाद उसका हर पत्ता हमने भूमि के सत्ता पर क्या करना चाहिए आच्छादन को बिछाना चाहिए और देशी गाय का जितना भी गोबर मिलेगा कहा जाना चाहिए भूमि में जाना चाहिए जीवामृत घन जीवामृत के माध्यम से अब आप आपका वो कंपोस्ट टेक्नोलॉजी फर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी जैविक खेती क्योंकि आपके दिमाग में से भूत भगाने होगी पहले भूत निकालने वाला मैं ओझा हूं खिये अगर एक काष्ठ पदार्थ हम भूमि के सतह पर बिछाते आच्छादन के रूप में और गोबर डालते हैं देशी गाय का तो जीवन द्रव्य बनेगा यही कास्टर खड्डे में आप कंपोस्ट कर रहे हो वर्मी कंपोस्ट पैंड में वो सरकार के पैसे लेकर फुकट के कहीं तो भी आप खड्डे में तैयार कर रहे हो कारखाने में ह्यूमस की निर्मित नहीं होगी या खाद बनेगा ह्यूमस नहीं होगी यहां ह्यूमस होगा और यहां खाद बनेगा इसका मतलब है इसका मतलब है कि कंपोस्ट फर्मी कंपोस्ट से ह्यूमस नहीं बनता क्या बनता है खाद बनता ही उनका षड्यंत्र है जैविक खेती को हिंदुस्तान में भेजने का उनका दो उद्देश्य थे हमारे भूमि की ऊर्जा शक्ति को खत्म करना ह्यूमस निर्मित को रोकना और जब आप खड्डे में ह्यूमस का खाद करते हो जैविक खाद या कम्पोज हो रही कम्पोज ह्यूमस की निर्मित नहीं होती इसका मतलब है ये जैविक खेती ह्यूमस निर्मित को रोकती है भूमि को बंजर बनाती है इसीलिए हिंदुस्तान में जो जो जैविक खेती कर रहा था परिणाम नहीं मिल रहे हैं परिणाम नहीं मिल रहे साथियों छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए फॉर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट बन गया जब आप कंपोस्ट फर्मी कंपोस्ट तय करते हो वो स्नो फिटिडा आप जितना भी काष्ट पदार्थ है उसको बिछाते हैं, उसमें गोबर बनाते और किसको छोड़ते हैं? को बुलाने के लिए, लिए। यह काष्ट खाता है और उसमें से स्पेसिफिकली कैडमियम उठाता है क्या उठाता है कैडमियम आशनिक उठाता है उठाता है शीशा उठाता है लेड और हर्मी कंपोस्ट में डिपॉजिट करता है क्योंकि उसका गुंडर्म है इट इज ए बायोमोनीटर बायोमॉनिटर मुझे ऐसा जय है जो मॉनिटरिंग करता है कि कितना जहर इसमें है वो उठाता है अपने रिश्ता में इकट्ठा करता है और जब आप ये गोबर का खाद जब आप गोबर का खाद अप्रैल मई महीने में या कंपोस्ट फर्मिकम्पोस्ट भूमि के सत पर फैलाते हो इस कंपोस्ट में कंपोस्ट में गोबर के खाद में 40 प्रतिशत कार्बन होता है एंड जैसी तापमान हवा का 28 डिग्री के ऊपर चढ़ने लगता है और 36 डिग्री के ऊपर छलांग लगाता है ये पूरा का पूरा कार्बन मुक्त होता है ये कंपोस्ट में से वर्मी कम्पोस्ट में गोबर घात में से हवा में प्राणवायु से उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है मिलन होता है कार्बन अधिक प्राणवायु और इनके मिलन से वायु तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है उसके साथ मिथेन भी जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड में जाता है यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले खतरनाक वायु है ख्याल में रखे वैश्विक तापमान वृद्धि बढ़ाने वाले चार हरित ग्लो वायु तय हुए हैं ग्रीन हाउस गैसेस नंबर एक है कार्बन डाइऑक्साइड नंबर दो है नाइट्रस ऑक्साइड नंबर तीन है मीथेन और नंबर चार है सी एफ वायु ये क्लोरो वायु एसी में जो लोग बैठे हैं फ्रीज का उपयोग करते हैं जो अत्तर लगाते हैं वो ऊंचे लोग बड़े बड़े लोग ये विनाशकारी क्रिया कर रहे हैं जो रिस्पांसिबल है का इमिशन करने वाले और ये तीन वायु हम रासायनिक खेती से और जैविक खेती से विशाल मात्रा में हवा में छोड़ रहे हैं तापमान बढ़ रहा है जिसका परिणाम बहुत खतरनाक जू जमीन पानी पर्यावरण पर हो रहा है ख्याल में कैसे हो रहा है थोड़ा इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा क्योंकि कल माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में कुछ उल्लेख किए थे क्या होता है साथियों हो? ये जो सूरज है रोशनी आती है रोशनी रोशनी को क्या कहते हैं आप सूरज की रोशनी आती है रोशनी में फोटान कण के रूप में सूरज की ऊर्जा आती है क्या आती है सूरज की ऊर्जा आती है और ऊर्जा के साथ साथ कुछ खतरनाक कण भी आते हैं किन भी आते हैं जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस अल्ट्रावायोलेट रेज ल किरण अति नील किरण यह खतरनाक है सूरज के रोशनी के साथ शक्ति के रूप में फोटान कण भी आते साथ साथ में अति नील किरण भी आते जो अत्यंत खतरनाक है अगर अति नील किरण मानव के शरीर पर गिरते हैं जब हम धूप में घूमते हैं तो चर्म रोग होता है नपता बढ़ती है प्रतिरोध तो शक्ति खत्म होती है मैनेजाइटिस होता है मोटापा बनता है इस सारे रक्षण उसके अति नील किरण से जब फसलों के अवशेषों पड़ता है सूरज की रोशनी के साथ आने वाले अतिरिक्त नील किरण जब हमारे फसल के ऊपर गिरते हैं तो फसल की प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है नए नए कीट आते नए नए बीमारी आती है उसकी पूर्व शक्ति उपज घटती है और साथ ही अंत में हमें नुकसान होता है इसलिए ईश्वर ने एक व्यवस्था की कि अतिल किरण धरातल पर न जाए हमारे वायुमंडल के ऊपर ही उसको रोका जाए और उसको रोकने के लिए ईश्वर ने एक व्यवस्था की जिसका नाम है ओजोन वायु का स्तर ओजोन वायु का स्तर यानी हमारे वायुमंडल के ऊपर एक वायु का स्तर है जिसको ओजोन वायु कहते हैं जिसके एक रेणु में तीन प्राणवायु के अणु होते हैं तो वजन वायु क्या करता है अति नीलकिन को सोख लेता है और पृथ्वी के तरफ भेजता नहीं हमको सुरक्षा प्रदान करने वाला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन सा है अति ओजन वायु है वजन वायु वजन वायु को नष्ट करने वाले ये खतरनाक गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिथे नाइट्रस ऑक्साइड खतरनाक जो ओजोन को खत्म करते है अल्ट्रा वायरेस सीधे आते हैं क्या परिणाम हो रहा है वैश्विक तापमान वृद्धि हुए हवा का तापमान बढ़ रहा है वायुमंडल में बदलाव वा आ रहा है मानसून अपनी दिशा बदल रहा है अपनी गति बदल रहा है अपना मुकाम बदल रहा है और सब विनाश हो रहा है विनाश विनाश ये मैं नहीं कह रहा हूं ये कमेटी की रिपोर्ट कह रही है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनो कहते संयुक्त राष्ट्र संगठन कहते कहते ना? एक अंतरराष्ट्रीय कमेटी का गठन किया अभ्यास करने के लिए दुनिया के माने हुए सर्वोच्च एक हजार वैज्ञानिक उस कमेटी के सदस्य थे और सौभाग्यवश एक भारतीय वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र पचोरी उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए उन्होंने पूरा अभ्यास किया कि हिमालय के चोटी पर जो बर्फ है वो कितनी गति से पिघल रही है समुद्र की सतह कैसे बढ़ रही है मानसून की दिशा कैसे बदल रही है अचानक बादल फटे ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं जो ठंड अक्टूबर महीने से शुरुआत हो रही थी आज जनवरी के बाद चालू होती है ये क्यों रहा है अक्टूबर में मानसून लौट रहा है, अब नवंबर के आखिरी तक मानसून मुक्का करता है ये सारे जो बदलाव हो रहा है और इससे जो नुकसान हो रहा है फसल पर जो नुकसान हो रहा है इसका उन्होंने अभ्यास किया उस कमेटी का नाम है आईपीसी आई इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है खतरनाक खेल खेला जा रहा है मानवता के साथ इन ग्रीन हाउस गैसेस के माध्यम से जो तापमान वृद्धि हो रही है वायुमंडल में बदलाव आ रहा है उसके लिए 60 प्रतिशत जवाबदेहा यह रासायनिक खेती है और जैविक खेती है सिक्सटी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बिन गिवन बाई केमिकल फार्मिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कैसे मैं बताता हूं धान कटाई के बाद गेहूं कटाई के बाद और गन्ने की कटाई के बाद आप पूरे हिंदुस्तान में घूमिए आपको क्या दिखता है हवा में आकाश में धुआं धुआं है ना ये अवशेष क्या करते जला जाते हैं धुआं जो फैलता है उसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाता है नाइटस ऑक्साइड जाता है अनमिथेन जाता है विशाल मात्रा में विशाल मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड एक बार उत्सर्जित हुआ 120 साल खत्म नहीं होता वही रहता है ये एक, एक बार उत्सर्जित होता 20 साल वो खत्म नहीं होता वही रहता है और वो ओसन को क्या करता है खत्म करते और पूरी ऊर्जा यहाँ से वायु वायु वाय। का तापमान बढ़ता है क्योंकि वायु सोख लेती है उष्णता को तापमान को तब ताप बढ़ता है उसका परिणाम ये बहुत खतरनाक हो रहा है जीरो बजट खेती में कुछ चला ही नहीं जाता जीरो बजट खेती में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद डाला ही नहीं जाता इसका मतलब है इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग का सवाल ही नहीं आता उत्सर्जनी ही नहीं है तो सवाल कहा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले धान के उत्पादक और गन्ने के उत्पादन ज्यादा है क्योंकि गन्ने में और धान में पानी भरा जाता है पानी भरने के बाद वो जो जैविक पदार्थ है वो सड़ने लगते और उस सड़न क्रिया से विशाल मात्रा में मिथेन हवा में जाता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है साइंटिफिक है जापानी पद्धति से धान धान की खेती करते हैं और जो गंडी में ज्यादा पानी देते हैं उतने ही है जवाबदेह हैं जितना कृषि विज्ञान और ऑर्गेनिक जैविक खेती छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए ऐसी जैविक खेती हमें नहीं चाहिए जो हमारा ही नुकसान एक तो ह्यूमस की निर्मित को रोकती है पर्यावरण का विनाश करती है जब ये कंपोस्ट खाद हर्मी कंपोस्ट अथवा गोबर का खाद डाला जाता है कार्बन उड़कर चला जाता है भूमि में बचे रहते हैं कैडमियम आसेनिक पारा शीशा फसलों की जड़ें उठाती है इन खतरनाक जहर को और हमारे अनाज में जाते हैं फल में जाते हैं सब्जियों में जाते हैं दाले में जाते हैं और जब आप खाना खाते हैं, तो ये खतरनाक जर हमारे शरीर में जाते हैं हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है और जब हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है तो हमें क्या होता है क्या होता है चिकनगुनिया होता है कैंसर होता है डायबिटीज होता है हार्ट अटैक आता है अरे अभी था अभी चला गया और जब आपको बीमारियां होती है कितनी तेज गति से फैल रही हैं, तो आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हो वो आपकी नाड़ी देखता है समझता कुछ नहीं लेकिन देखता है बाद में एक बहुत बड़ी दवा की लिस्ट देता है आपको द्वितीय सूची मन में बोलता है, एक में एक तो इसमें से लग ही जाएंगी एंड जब आप मेडिकल स्टोर जाते हो तो सारे हिंदुस्तान का पैसा कहां जाता है मेडिकल स्टोर जाता है मेडिकल स्टोर में केवल कमीशन रहता है पैसा कहा जाता है उत्पादक कंपनी के माध्यम से देश के बाहर लाखों करोड़ रुपए लाखों करोड़ रुपए ख्याल में जैविक खेती और रासायनिक खेती खतरनाक शरण रहे खतरनाक शरण लाखों करोड़ रुपए विदेश जा रहे हैं ख्याल में इसका मतलब है हमें पुनर्विचार करना हमारे नीतियों के बारे में हम जो कर रहे अज्ञान में कर रहे हैं अज्ञान को दोष नहीं होता लेकिन अज्ञान पाप है मान्य करना पड़ेगा ध्यान में रखें छोड़ दीजिए रासायनिक खेती नहीं करना है अन जैविक नहीं करना वो तो दावा करते जैविक खेती के प्रचारक कृषि वैज्ञानिक एनजीओ क्या कहते हैं कि जैविक खेती कम खर्चीली है रासायनिक से इंग्लिश में बोलते हैं लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी जब ये लोग जैविक खेती को कम खर्चीली खेती करते हैं वो गलत कहते हैं झूठ कहते हैं हमको गुमराह करते ख्याल रखे। में रखे वास्तव में जैविक खेती कम खर्चीली खेती नहीं है ज्यादा खर्चीली खेती है ख्याल में रखे कैसे अब हम देखेंगे जैसे ये रासायनिक खेती है जैविक खेती है रासायनिक खेती में बताया जाता है कि एक एकड़ में 20 बिलगाड़ी गोबर का खाद डालिए इतना यूरिया इतना फास्फेट डालिए, प्रोटेशलफान का छिड़काव करिए जैविक खेती में बताया जाता है कि एक एकड़ में दो टन हर्मी कंपाउंड डालिए के खाद वो बाजार में थैलियां मिल रही है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की वो खरीदिए वो डालिए और जो कीटनाशक आए हैं जैविक उसका उपयोग करें अब हम तुम ना करेंगे अगर रासायनिक खेती करने वाला किसान एक टन गोबर का खाद खरीदेगा एक टन माने दो बैलगाड़िया टू कार्टोर्स क्या कीमत होती है दो बैलगाड़ी जो हम मई महीने में खेत में ले जाकर डालते हैं ना गोबर का खाद दो बैलगाड़िया कितनी की होती है क्या कीमत है वो तो बैलगाड़ी भरते हैं बैलों से खींची जाती है पांच सौ एक हजार रुपए दो बैलगाड़ी का एक हजार रुपए ठीक है एक हजार कितना दो हजार दो हजार हमारा का जाता है दो हजार पैसा आपका ही जाएगा ठीक है आ? हस से ज्यादा है ये हस ज्यादा है बोल रहे ये कहां से आए पाकिस्तान से आए क्या एक हजार हाँ। जब कोई प्लीज की साइलेंट जब कोई रासायनिक खेती करने का वाला किसान एक टन गोबर का खाद खरीदेगा एक हजार रुपये खर्चा करेगा और जैविक खेती करने वाला किसान एक टन वर्मी कंपोस्ट खरीदेगा तो क्या कीमत है बताइए ना आ? कितना चार रुपए किलो चार हजार रुपए टन मुझे बताइए रासायनिक खेती एक हजार रुपए टन जैविक खेती चार हजार रुपये टन पांच हजार रुपये टन कौन सी महंगी है जैविक में दे वो क्या कर रहे है जैविक सस्ती है यानी वो गुमराह कर रहे आपको मूर्ख बना रहे ख्याल में रखिए, जैविक खेती के प्रचार वास्तव में जैविक खेती सस्ती नहीं है खागु सबसे महंगी है सबसे महंगी सबसे यूरिया क्या कीमत है यूरिया की एक 50 किलो की यूरिया की ब्या कितने की होती है आ? तीन 370 सत्तर तीन सौ रुपये तीन सौ सत्तर चार सौ हमारा क्या जाता है सत्तर तीन सौ दस हा ठीक है ठीक है ये क्या बोली नहीं लगा रहे कोई तीन सौ पचास बोल रहा है कोई तीन सौ दस बोल रहा है क्या बोली लग रही है क्या हाँ तीन सौ चार सौ चार सौ आ, आप मंडी में जाइए जैविक खाद रखे एक किलो पांच किलो दस किलो पचास किलो की बैग आखे फटी जाएगी आखे फटी जाएगी एक पचास किलो की बैग कम से कम ग्यारह सौ रुपए लेकर दस हजार रुपए जैविक खाद मार्केट में जाइए यानी ये तीन सौ रुपए और जैविक खेती में 1100 रुपए मुझे बताइए कौन सा महंगा है जैविक खेती महंगी है एंड सलफान चार रुपए रुपये यानी अगर कोई किसान रासायनिक खेती करने वाला एक लीटर एंडो सलफान खरीदेगा चार रुपए खर्चा करेगा मंडी में जाइए 50 मिली की इतनी बोतल है सौ मिली की 200 मिली की एक लीटर की इतनी महंगी है आंखें फटी जाएगी आंखें फटी जाएगी एक लीटर कम से कम 1500 सौ रुपए लेकर 15000, 30000 तीस लीटर तक बेच रहे साथियों जैविक खेती खतरनाक है जैविक खेती जहरीली है जैविक खेती घर चिले जितने दाम आप ज्यादा दोगे उतने जेब आपका खाली होगा इसका मतलब है जितना जेब काटने वाली रासायनिक ज्यादा जेब काटने वाली कौन सी है जैविक मतलब है हमें दोनों नहीं चाहिए हमें दोनों नहीं चाहिए बंद कर दीजिए उसका बहिष्कार रासायनिक नहीं चाहिए अनजैविक नहीं चाहिए अ हिंदुस्तान की नहीं है तो विदेशी तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे बताइए जो भूमि की ऊर्जा शक्ति को खत्म करता है रासायनिक खेती और जैविक खेती के माध्यम से देश की लाखों करोड़ों की संपत्ति विदेश को दान करता है वो देशभक्त होता है देश नहीं मैं नहीं कह रहा हूं देशभक्त होता है देश कौन है मुझे मालूम नहीं लेकिन देशभक्ति है, इसको हम नहीं। नहीं। अज्ञान में हो रहा है क्या हो रहा है अज्ञान में दोष नहीं दे रहा हूं हमारे कुछ लोग हैं, बोलते है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां लूट रही है देश का शोषण कर रही है हाँ ठीक है ठीक है खरीदने वाला कौन है आप ही है ना आपके पास वो बंदूक लेकर आते हैं? आपको खरीदना ही पड़ेगा भारतीय संविधान में कोई कानून है आपको यूरिया फास्फेट खरीदना ही पड़ेगा जैविक खाद खरीदना, खरीदना, खरीदना ही पड़ेगा इंडु सलमान खरीदना ही पड़ेगा संकल्पी खरीदना ही पड़ेगा नहीं तो फांसी दिया जाएगा है कानून नहीं है। इसका मतलब है आप आपके तरफ कोई दबाव नहीं है निर्णय नहीं लेवाने कौन है आप दोषी कौन है आप दोषी आप ही ये मोर्चे निकालना उसको गालियां देना ये बंद करिए ये बंद करिए हो गया अब तक किसान बख्तर जाए जिंदगी में जी रहा है बहुत हो गया आपका बहुत हो गया, गया आंदोलन बिंदोलन बस आंदोलन से काम नहीं चलेगा जन आंदोलन से चलेगा निर्माण से चलेगा ख्याल निर्माण चलेगा तो साथियों कौन देशभक्त है जो अब इस क्षण चाहता है कि कल से मैं रासायनिक खेती नहीं करूंगा जैविक खेती नहीं करूंगा मुझे देखने दीजिए कि यहां कौन बैठे है इसे धन्यवाद धन्यवाद कुछ हाथ खाली थे शायद कंपनियों के एजेंट बैठे इसमें एक कैसे घुस गए मालूम नहीं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद साथियों पहली बात हमें पारंपरिक प्राचीन भारतीय पद्धति भी नहीं चाहिए क्योंकि गोबर का खाद उपलब्ध है नहीं बात हो जैविक नहीं चाहिए क्या वैदिक चाहिए क्या वैदिक चाहिए वो पंचगव्य दस अगव्य अग्निहोत्र जंगल में कहा है घने जंगल में कहा उसकी उपस्थिति है ईश्वर के व्यवस्था में नहीं तो आपकी व्यवस्था में क्यों है इसका मतलब है जगव्या दस जगव्या अग्निवतरा का उपयोग खेती में आध्यात्मिकता नहीं है पाखंड है वैसे भी मानवीय है मेरा सवाल है कहा मानवता छिपिया इसमें देशी गाय का ही घी देशी गाय का दूध देशी गाय का दही देशी गाय का गोबर और देशी गाय का गोमूत्र इन पांचों तत्वों को एक साथ मिलाकर जो पंचगव्या बनाते हो और खेतों में डाल रहे हो एक तो देशी गाय हमारे देश में नहीं है बहुत कम है और स्वास्थ्य संगठन कहता है कि अगर एक बच्चों को भूखा है कुपोषित है पूरे हिंदुस्तान में चौसठ प्रतिशत बच्चे कुपोषित है आंकड़ा है संरक्षण का उनको दूध तो चाहिए दूध तो उनको सपने भी नहीं मिलता खाना भी अच्छा तरह से नहीं मिलता इस स्थिति में अगर एक बच्चे को या बूढ़े आदमी को या माता को एक मिलीलीटर दूध एक दिन में मिलता है देशी गाय का वो स्वस्थ होता है आगे कहता है आज केवल शहरों में 24 मिली मिल रहा है देहातों में वो भी नहीं मिल रहा है इसका मतलब है हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा देशी गाय का दूध पिलाना घी खिलाना और दही खिलाना ये मानवता है देशी गाय का गोबर गोमूत्र भूमि में डालना मानवता है ताकि ह्यूमस की निर्मित हो और हमारी भूमि पलवन वही दूध अगर हम ने बाद में बाद बीस और वही दूध हम भूमि में डाल रहे पंजा के माध्यम से में डाल रहे अग्नि में डाल रहे बच्चों को खाली पेट रख रहे हैं बूढ़े को खाली पेट रख रहे लोगों को कुपोषित रख रहे हैं इसको मानवता कहते हैं मानवता है कहां क्यों मानवता है पुण्य विचार करना होगा अज्ञान में हो रहा है लेकिन गलत हो रहा है पुण्य विचार करना होगा तो नम्र निवेदन है उन लोगों के लिए जो खेती में देसी गाय का दूध दही घी डालना चाहते हैं अग्नि में डालना चाहते हैं वो पुनर्विचार करें अगर हमें बच्चों को बूढ़े माता को पिता को प्रेग्नेंट माता को गर्भवती माता को कुपोषित नहीं रहने देना है देशी गाय का जितना भी दूध मिलेगा घी मिलेगा दही मिलेगा उसको पिलाना है भूमि में डालना नहीं अग्नि में डालना नहीं यही मानवता है अगर हम देश को बचाना चाहते तो यही हमारा धर्म है यही धर्म है नहीं चाहे में वैदिक खेती नहीं चाहिए हाँ घर में है औषधि के रूप में किसे मना किया है, वो तो परंपरा चला रहा है परंपरा चला रहा है दवा के रूप में मान्य खेतों में नहीं साथियों देशी गाय को ईश्वर ने फुस्स से बनाया है। आगे विषय आएगा मालूम पड़ेगा देशी गाय का महत्व कितना है देशी गाय मानव निर्मिति के पहले आई करोड़ों साल पहले देशी गाय आई बाद में मानव आया। देशी गाय खड़ी है गोबर डालती है कहां गिरता है भूमि पर गोबर पर भूमि का अधिकार मानव का नहीं भूमि पर क्यों गिरता है क्योंकि ईश्वर की इच्छा है एक ग्राम गोबर में कितने जीवाणु हैं 300 करोड़ और जीवाणु क्या करते हैं भूमि में ह्यूमस की निर्मित करते इसका मतलब है गोबर का हर कन भूमि में जाए ताकि ह्युमस की निर्मित हो और भूमि बलवान बने किसकी इच्छा है ईश्वर के अच्छे तुष गोबर से कंपोस्ट बनाना हर्मी कंपोस्ट बनाना इतना ही नहीं सौंदर्य प्रसादन बनाना साबु बनाना धूप बत्तिया बनाना रुचिद दामों में बेचना ये कहां का अध्यात्म है ईश्वर की इच्छा के खिलाफ बगा होता है ईश्वर चाहता है कि एक किकन भूमि में जाए आप उसका व्यवसाय कर रहे हो उद्योग बना रहे हो ये कहां कहा भूमि में खड़ी है गाय गोमूत्र गिरता है नीचे गिरता है भूमि में गिरता है क्योंकि उसमें जो संजीवक है उसमें जो अल्कोलाइट है उसमें जो शायद तत्व है वो भूमि में जाएंगे भूमि बलवान बनेंगे जीवनों की संख्या बढ़ेगी ईश्वर की इच्छा है कि गोमूत्रता एक एक बुंद भूमि में जाए अगर ईश्वर की इच्छा है उस गोमूत्र से दवाई बनाना उच्च दामों में बेचना यह कहां का अध्यात्म है ईश्वर की इच्छा तो नहीं है ईश्वर की इच्छा है कि भूमि में जाए तो गाधरित उद्योग क्यों बना रहे हो पुनर्विचार की आवश्यकता है पुनर्विचार की आवश्यकता दोष नहीं दूंगा लेकिन ये गलत है साथियों गोबर नीचे गिरता है भूमि का अधिकार मानो का नहीं गोमुर नीचे गिरता है भूमि का अधिकार मानो का नहीं लेकिन दूध नीचे नहीं गिरता अगर पीने वाले बछड़े का मुंह स्तन के पास नहीं होता तो दूध नीचे नहीं गिरता पीने वालों के मुंह में गिरता है इसका मतलब है दूध पर किसका अधिकार है, है? पीने वालों बच्चों का अधिकार बूढ़े लोगों का अधिकार बच्चों का अधिकार भूमि का अधिकार तो वही दूध अग्नि में डाल रहे हो वही दूध पंचगाह में भूमि में डाल रहे हो ईश्वर की इच्छा तो नहीं है ईश्वर की इच्छा है कि पीने वालों के मुंह में जाए इसका मतलब है इसका मतलब है कि ये जो वैदिक खेती हैं ईश्वर के इच्छा के खिलाफ हो रही हैं हम कोई तो भी गड़बड़ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम गलत कर रहे हैं अज्ञान में हो रहा है लेकिन हो रहा है गलत लेकिन हो रहा है नहीं करना है ये काम नहीं करना है जिससे जीव जमीन पानी पर उनको ठेस पहुँचती है ईश्वर की इच्छा को ठेस पहुँचती है कहीं तो भी भारतीय दर्शन को हम गलत दिशा में गलत स्वरूप में पेश करवे रहे दुनिया के सामने ये नहीं होना चाहिए हमें वैदिक खेती नहीं करोगिक कार तो सवाल ही नहीं है छुमनता से कभी पेड़ बढ़ते हैं बढ़ते है योग साधना से कभी पेड़ बढ़ते हैं जंगल कहा इनके योग साधना से बढ़ रहे हैं हमारे 40 लाख किसान जो भी खेती कर रहे इनके योग साधना से बढ़ रहा है। भारतीय अध्यात्म को प्रदूषित मत करे सही आध्यात्म हम दुनिया के सामने रखेंगे आध्यात्मिक साथ योगा को जोड़ देंगे हिंदुस्तान महाशक्ति बन जाएगा हिंदुस्तान महाशक्ति बन जाएगा भाषणों से नहीं होगा भाषणों से नहीं होगा जो प्रचलित व्यवस्था है कृषि की उसको नकारना है उसको त्यागना है उसका एक ही विकल्प है वो विकल्प है जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि शून्य लागत आध्यात्मिक कृषि यहां जो आध्यात्मिक लोग बैठे वो आध्यात्मिक शब्द का उपयोग करें जो नास्तिक पाखंडी बैठे वो प्राकृतिक शब्द का उपयोग करें क्योंकि सबको हमें यहां लाना है चाहे पाखंडी हो या आध्यात्मिक सबको यहां लाना है तो साथियों ये जीरो बजट आध्यात्मिक खुशी क्या है इसके बारे में हम विस्तार करेंगे पांच मिनट के ब्रेक के बाद और इस विषय की पांच दिन में विस्तार से जानकारी नहीं होती बिल्कुल थोड़ी जानकारी मिलते हैं अगर बहुत विस्तारित जानकारी लेना है तो मेरी लिखी हुई हिंदी की किताबें हैं बारह किताबें हैं इंग्लिश की सात किताबें हैं मराठी की अठारह किताबें हैं हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ है दुनिया के अन्य भाषाओं में भी भाषांतर होने की अभी चर्चा चल रही है तो एक किताबें स्टॉल पर उपलब्ध है जहां जिनको लेना है वो ले सकते हैं अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं केवल 10 मिनट का जलपान का ब्रेक होगा उसके पश्चात हम विषय को शुरुआत करेंगे विषय का अर्थ क्या होगा जीरो बजट आध्यात्मिक खुशी एक मिनट बैठे लोकसभा नहीं है अभी जाओ ऐसा नहीं कहा है इसमें जो सब लोग बैठे हैं दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन